देवी भागवत सातवां स्कंद विश्वामित्र की दक्षिणा चुकाने के लिए राजा हरिश्चंद्र का काशी गमन विश्वामित्र बोले राजन तुम्हारा कल्याण हो आज महीना पूरा हो रहा है तुम्हें यदि अपनी प्रतिज्ञा याद हो तो प्रतिश्रुत दक्षिणा देने का अभी प्रयास करो राजा ने कहा ज्ञान और तप के बल से शोभा पाने वाले ब्राह्मण आज अवश्य ही महीना पूरा हो जाएगा परंतु अभी आधा दिन अवशेष है तब तक आप प्रतीक्षा करें दूसरे दिन न रुकिएगा। इस मित्र बोले महाराज ऐसा ही हो मैं फिर आ जाऊंगा, परंतु यदि उस समय भी तुम न दे सके तो मैं तुम्हें श्राप दे दूँगा जब यों कहकर विश्वामित्र चले गए तब राजा हरिश्चंद्र ने सोचा जिसे देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ वह दक्षिणा इन मुनि को मैं कैसे चुका हूँ से मेरे धनी मानी मित्र मिल जाए अथवा इतनी संपत्ति ही मुझे कहाँ मिल जाए किसी दुर्जन व्यक्ति के पास यदि दक्षिणा चुकाए बिना ही प्राण त्याग दू तो ब्राह्मण की वृत्ति अपहरण करने के कारण मुझे अत्यंत अधम एवं पापी को कीड़े की ज्योनी में जाना पड़ेगा अथवा मैं प्रेत हो जाऊंगा इससे अच्छा है कि अपने को बेच ही डालू सूर्य कहते हैं राजा हरिश्चंद्र व्याकुलकर नीचा मुख हुए सोच रहे थे उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उस समय रानी गर्म श्वास लेती हुई गदगद वाणी में उनसे कहने लगी महाराज चिंता छोड़कर अपने सत्य धर्म का पालन कीजिए क्योंकि सत्य रूपी धर्म से बहिष्कृत मनुष्य प्रेत के समान त्याज्य समझा जाता है पुरुष व्या अपने सत्य वचन का पालन करना परम श्रेष्ठ धर्म है पुरुष के लिए इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है जिसकी बात मिथ्या हो उसके अग्निहोत्र वेदाध्ययन और दान आदि की सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती है धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि विवेकी पुरुषों को उद्धार में जैसे सत्य परम कारण है वैसे ही दुराचार्यों के पतन में असत्यता महाराजा स्वधर्म अलय प्रेतवत्वर्जनीयो नर सत्य बहिष्कृत ना परतरम धर्म वदंते पुरष से यादसम पुरषव्याघ्र स्वत्युपाल अग्निहोत्राद्या सकला क्रियां तस्वीर वैफल्यम वाक्यं ये सत्यम अत्यंतम उदित धर्मशास्त्रे सुधीमता तारनाया नृतम तद्वद पातनाया कृतात्मना स्व so, अश्वेध और रासु यज्ञ करने के पश्चात एक बार झूठ बोल देने से राजा को स्वर्ग से च्युत हो जाना पड़ता है राजा हरिश्चंद ने कहा गजगामणी वंश की वृद्धि करने वाला यह पुत्र विराजमान है ही अतः जो भी इच्छा हो कहो मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ रानी ने कहा राजन आपकी वाणी असत्य नहीं होनी चाहिए पुरुषों की स्त्रियाँ पुत्र प्रसव कर देने पर सफल हो जाती है अतः अब मुझे धन लेकर दूसरे को दे दें और उसी वित्त से ब्राह्मण की दक्षिणा चुकाने की कृपा करें